दो तो तीन बातें हैं एक तो राग द्वेष से हल्के होने में हमने ये मान लिया कि राग द्वेष से हम भारी हैं कल भी में वो कहा सुबह भी वो मैं कहा यह बिल्कुल भ्रांति है और इसको मान के अगर आप मिटाने चलिएगा आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो मेरा कहना यह नहीं कि रागद्वेष से कैसे हल्के हो मेरा कहना है पहले ये जाने कि राग द्वेष और आप एक हैं या दो है बस इसकी खोज कर इसका पूरा विश्लेषण करें अपने मन में कि राग और मैं एक हूँ कि अलग अलग और जितना आपको साफ होता चला जाएगा कि मैं अलग हूँ राग वो रहा द्वेष वो रहा मैं ये रहा जितना ये भाव गहरा होगा राग द्वेषी होते चले जाएंगे जिस दिन ये बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि मैं सबसे पृथक हूँ न कोई राग है न कोई द्वेष है चुनाव बाहर हो गए यानी सच में तो कोई राजद्वेष के भीतर नहीं है जो वो बात में कहना चाहता था और उसको मान लिया कि हम रागद्वेष में हैं, फिर बड़ी कठिनाई हो गई फिर उससे निकलने का उपाय करना पड़ेगा तो इसका साक्षी भाव भर एकमात्र उपाय है राग के भी साक्षी बनिए द्वेष के भी साक्षी बनिए फिर साक्षी बनोगे बचने की कोशिश मत करिए न भागने की कोशिश करिए जब राग आए तब साक्षी बनिए कि राग आया मैं देख रहा हूँ कि राग आया मैं ये अलग हूँ राग मेरा। जब द्वेष आए तो देखिए कि द्वेष आया ये द्वेष आ रहा है मैं अलग हूँ ऐसे जैसे अंधेरा आता है तो देखते हैं हम उजेला आता है तो देखते है अभी यहाँ उजेला है बैठे रहे सांझी अंधेरा आ जाए तब हम ये नहीं कहेंगे की मैं अंधेरा हो गया तब हम कहेंगे अब अंधेरा आ फिर सुबह होगी हम कहीं कहेंगे उजाला आ गया और मैं नग हूँ जेरा आता है उजरा है जाता है चला जाता है राग और द्वेष भी ऐसे ही आ और जा रहे हैं उनके पीछे मैं अकेला खड़ा हूँ अलग खड़ा हूँ भ्रांति ये हो रही कि राग आता है तो उसको पकड़ लेता हूँ कि ये मैं हूँ द्वेष आता है तो पकड़ लेता हूँ की ये मैं हूँ ये जो आइडेंटिटी हो जाती है बस इसको तोड़ देना और तोड़ने के लिए आप कुछ करेंगे नहीं तोड़ने के लिए सिर्फ इसको देखना काफी इससे जब क्रोध आए तो ये देखें कि क्रोध आ गया है और आप हैरान हो जाएंगे जैसे ये पता चला कि क्रोध आ गया है और मैं अलग खड़ा आप देखेंगे कि क्रोध धुएं की तरह छीन के उड़ गया आप खड़े रह गए क्रोध अब नहीं तो जो भी व्यक्ति आती हो सिर्फ साक्षी बिटनेस हो व्यक्तियों के संपर्क में आते उभर तो जाता है उभरने अभी मैं कुछ कहीं नहीं, कि नहीं रहा की नहीं उभरेगा ये मैं कहा कह रहा हूँ मैं ये कहीं नहीं रहा की नहीं उभरना चाहिए ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ जो हो जाता है उसके साक्षी बने साक्षी बनने से वो धीरे धीरे नहीं हो जाएगा तब व्यक्ति के संपर्क में आएंगे आप लेकिन बीच में कुछ नहीं उभरेगा तब उधर एक व्यक्ति होगा इधर एक व्यक्ति होगा बीच में कुछ भी होगा न राग होगा न द्वेश होगा अगर इसे ठीक से समझे तो हमारी अमूरछा हमारी अमूल छाही से मुक्ति का उपाय और हमारी ही में गिर जाना। बेहोश है हम और इसलिए पकड़ लेते हैं एकदम जो भी आ जाता है जब क्रोध आता है तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे क्रोध आ रहा है ऐसा तो लगता है कि मैं क्रोध हो गया हूँ अगर बहुत गौर से गिरे तो, तो मैं क्रोध हो गया आग जल्दी मैं आग हो गया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 तो इसकी तो क्रमिक जागरूकता चाहिए 24 घंटे जब भी कोई घटना घटती हो तब इतना होश रखें कि क्या हो रहा है मैं अलग हूं या नहीं और ये अलग होने का भाव बढ़ता चला है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं आप चाहें तो राग आविष्ट होकर सुन सकते और चाहें तो द्वेष आविष्ट होकर सुन सकते और चाहे तो सिर्फ सुन सकते ये तीनों बातों सुन सुनते वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं, क्या ये बात ठीक है इसको पकड़ने और करें राग शुरू हो गए अगर तुम वक्त आप ये सोच रहे हैं हमारी किताब की ये बात खिलाफ है हमारे साथ में जो लिखा है वो ये गलत बात है ये हमने ही सुन सकते ये नहीं सुनना चाहिए ये बिल्कुल गलत तो आप द्वेष आदिष्ट हो गए फिर भी आप नहीं सुन रहे तीसरा उपाय ये कि आप सिर्फ सुन रहे हैं पीछे जो खड़ा है उससे ना कोई राग है ना द्वेष है न वो ये कहता है ये गलत है ना वो ये कहता है ये भाई वो सुनता है सुन लेता है और इस सुनने से जो समझ पैदा होगी वो, वो राग द्वेश मगर ऐसा हम कभी तो और ऐसा प्रत्येक क्रिया में प्रयोग करें तो धीरे दीर धीरे राग द्वेष नहीं है पाते हैं कि कभी बंधे ही नहीं थे जो मेरा जोर है बहुत ऐसा नहीं होता कि किसी दिन आपको पता चलेगा राग द्वेष ऐसी छूट गया आप अगर ऐसा पता चला तो गलती जारी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 टोक्यो तो निकल आया घर हजार काम पड़े मैं तो घर सोया था उदयपुर में और टोक्यो तो आ गया सुबह मुझे उदयपुर होना है अब मैं कैसे पहुँचू कौन सा हवाई जहाज पकड़ू कौन सा जहाज पकड़ू पहुंच पाऊंगा सुबह तक की नहीं ठीक पूछ रहा है क्योंकि जहां तक उसके माइंड का संबंध है वो टोक्यो तो में पहुंच गया है बाकी वो कहीं गया नहीं वो यही पड़ा हुआ है सुबह आँख खुलती अब वो हैरान होता है की मैं कैसे वापस आ गया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 का मतलब है कि जिसने ये जाना कि मैं दोनों के पार हूं रीत का मतलब बियड रीत का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया रीत का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया बीत का, मतलब का ये मतलब है कि मैंने कभी ना पकड़ा था न कभी छोड़ा आई वॉस बियड और इस धर्म में पड़ गया था कि उलझाऊ वॉस बियड एम बियड तो है ही वो तो जब जानेंगे आप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 अलग जब वो पकड़े हुए तब भी पत्नी अलग है और वो अलग है और लाख उपाय करे तो भी पकड़ा कोई पकड़े हुए नहीं कोई पकड़े हुए नहीं कितनी पत्नी को पकड़ो क्या पकड़ोगे जिसको पकड़े हो वो पत्नी नहीं है और जो पत्नी है वो हाथ के बाहर है बिल्कुल मुट्ठी के बाहर इसलिए तो रोज कल है कि पकड़े भी पहने लेकिन पूरा पाते पकड़ नहीं जो कह है, पकड़े हुए वो एक भ्रम है फिर दूसरा कहता है मैं पत्नी को छोड़ कर जा रहा हूँ लेकिन वो छोड़ने का भ्रम पकड़ने की बाई प्रोडक्ट अब वो कहता है हम पत्नी के पास नहीं आएंगे हम पत्नी को देखेंगे हम जंगल जाते हैं, हमने पत्नी को छोड़ दिया एक जैन मुनि 20 साल पहले छोड़ उनके जीत नहीं पढ़ता था तो बहुत दंग रह गया 20 साल पहले तभी उन्होंने पत्नी को छोड़ा 20 साल बाद पत्नी मरी वो काशी में थे उनको खबर पहुंची तो उनके जीवन कथा में जिसने लिखी है जीवन कथा उसने लिखा है कि अद्भुत घटना घटी थी जैसी खबर पहुंची उन्होंने कहा कि चलो झंझट छूटी तो उसने तारीफ में लिखा है कि कैसा त्याग कि पत्नी मर गई तभी तो उन्होंने कहा कि झंझट छूटी मैंने उस लेखक को लिखा कि तुम निहायत पागल हो और अगर उनने ये कहा तुमसे भी ज्यादा पागल वो मुनी थे क्यूँकी जिसको बीस साल पहले छोड़ाए थे अब भी झंझट बाकी थी जो तुम कहते हो झंझट छूटी अभी वो बात है 20 साल पहले उस पत्नी को छोड़ के चले आए थे लेकिन जिसको छोड़ के चले आए थे वो अपनी थी ये भ्रम कायम है क्योंकि छोड़ा तभी था क्यूँकी अपनी थी। वो अब भी अपनी है छोड़ी हुई अपनी है और उसकी जिंदगी जारी रही होगी कहीं इनर, किसी तल पर मन के जिंदगी जारी रही होगी कि पत्नी वहां है जिसको छोड़ दिया है। उसको कभी पकड़ा था अभी छोड़ दिया ये दूसरा भ्रम बीस साल बाद हाँ अब वो मर गई है तो वो कहते हैं चलो झंझट मतलब झंझट 20 साल चलती जो पत्नी छोड़ने से नहीं छूटी पत्नी मरने से छूटी तो सोचना पड़ा और जो पत्नी छोड़ने से नहीं छूटी थी वो पत्नी के मरने से कैसे छूट जाएगी यानी पत्नी तो एक अर्थ में मर चुकी थी अब 20 साल से इसके लिए कोई मतलब न था आदमी के लिए वो अब भी नहीं छूटी तो मेरा कहना यह है कि छोड़ने पकड़ने की भाषा नहीं जो हो रहा है उसे देखने की भाषा की क्या हो रहा है बस और हम उसमें कितने डूबे हैं कि बाहर है जिसके पैर में कांटा लग गया उससे हम कहेंगे दूसरा कांटा ले रहा है उसका कांटा निकाले वो आदमी कहने एक सी परेशान और आप दूसरा किसलिए लिए बुलाते हैं? मैं तो कांटे से मरा जा रहा हूँ आप दूसरा बुलाते और हम उससे तू ठहर जरा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 तो मैं विश्वास को निकालने को कहता हूँ विचार की क्रांति से और जब विश्वास जड़मूल से फिक जाए अंधापन जड़मूल से फिक जाए तो फिर विचार को भी फेंक देना है इसलिए फिर निर्विचार वो तीसरी सीढ़ी विश्वास एक सीढ़ी है वो सबसे नीची सीढ़ी दूसरी सीढ़ी विचार और तीसरी सीढ़ी निर्विचारा मैं एक ग्रुप को मिलता जाऊंगा बुला ले वा, वा वा जाने वाला नहीं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 स्मर है ना तो हम सब विश्वास से घिरे हुए हैं तो इनसे मैं कहता हूं कि विश्वास को छोड़ो विचार को लाओ और जब विचार आता है तो मैं कहता हूं अब विचार की भी कोई तो जरूरत नहीं इसे भी जाने दो अब निर्विचार हो जाओ और ऊपर है उसकी गति दोनों बातें कहता हूं दो तल पर बातें हैं विरोध उसमें नहीं है विरोध जैसे आदमी ऊपर चढ़ रहा है मकान पर वो तो एक सीढ़ी पे पैर रखता है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 निर्विचार तो आखिरी वहाँ सीढ़िया खत्म हो जाती नहीं। उसके बाद परिस्थिति बिना जाए नहीं पता चलने वाली नहीं नहीं सिर्फ़ अपन तो जरूर ले जाए तो वो लिख के रख आप आत्मा हो ही नहीं और जो आप हो जब तक न मिटोगे तब तक आत्मा का कोई पता नहीं चलेगा आप तो बिल्कुल मन हो और वो पढ़ाएंगे इसकी ही खोज करनी चाहिए इसकी ही खोज करनी चाहिए और खोज करते से पता चलोगे का जिज बात है तो हम घूम रहे हैं रहें पट पागलपन जब आप आईने में देखते हो तो किसकी परछाई देखते हो? किसकी किसकी? आपकी ना और देखने वाले भी आप ही होते हो और परछाई भी अपनी ही देखते हो जैसे हम आईने में अपनी परछाई देख रहे हैं तो आईना तो मुर्गा है लेकिन आईना तक खुश करता है अगर अच्छा आईना हो तो आप प्रसन्न लगते हो परछाई देखते हो उसमें सुंदर अगर आप दिखाई पड़ते हो और अगर क्रूप दिखाई पड़ते हो तो नाराज डे और आईना को बेचारे को कुछ पता ही नहीं ना आपको खूबसूरत बनाने का फिकर है ना आपको क्रूप बनाने की फिकर लेकिन आईना अगर सुंदर दिखा देता है आपको और इतने सुंदर कोई भी नहीं है जितने आईने बता रहे हैं वो तो आईने दुकानदार बना रहा है और जितना आप सुंदर दिखाई पड़ते हो वो बेच रहा है और आप बड़े देख के पसंद होते हो कौन प्रसन्न होता है किसको देख के पसन्द होता है और आईना तो मुर्दा है दूसरों की आंखें एक जीवित आईना है जिसमें हम अपनी परछाई देखते हैं। चार आदमी आपको कह देते है आप बड़े अच्छे आदमी हो आप खुले हुए लौटते हो किसी के अच्छे कह देने से क्या हो गया एक परछाई और चार आदमी ने कह दिया कि तुम बिल्कुल गवार हो बुद्धू हो बुरे हो आप दुखी लौटते हो रात भर सो नहीं पाते करबट बदलते हो मालूम होती क्या हो गया चार आदमियों का कहना परछाई सुखद न बनी जो हमने उनकी आख में देखना चाहता वो न दिखा मुश्किल में पड़ गया इस, इसको मैं कह रहा हूँ ये जो जो कह रहा हूँ कि हम अपनी परछाई में जी रहे हैं पूरे वक्त देख रहे हैं कौन क्या कहता है कौन क्या सोचता है किसको हम कैसे दिखाई पड़ते हैं और जो आदमी इस तरह परछाई भी जिएगा वो आदमी सत्य की खोज में नहीं जाता क्योंकि सत्य वहां जहां हम परछाई से हटेंगे और पीछे जाएंगे परछाई छोड़ेंगे फिक्र छोड़ेंगे परछाई सन्यासी को हम कहते हैं आमतौर से कि सन्यासी वो है जो समाज छोड़ के चला गया लेकिन सन्यासी भी पूरे वक्त समाज में परछाई दे था आदमी छोड़ के गया साधु भी मुझे, मुझे मैंने मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ देते, तो नहीं छोड़ देते लेकिन तो तो आज लेकिन कल कोई नहीं माने कहा साधु तो मनवाने का, का आग्रह क्या है साधु होने का आग्रह होना चाहिए मनवाने का क्या आग्रह मनवाना दूसरे से होना खुद है लेकिन मनवाए बिना मजा नहीं है क्योंकि वो परछाई नहीं बनेगी फिर वो लोग कहेंगे नहीं करेगी कुछ भी नहीं आ इसको कह रहा हूँ चाहिए और आत्मा आत्मा की दो ही मत करिए क्योंकि शब्द हमने सीख लिए और बड़े खतरनाक शब्द हमारे हाथ में अच्छे अच्छे और बातचीत और व्याख्या और विश्लेषण भी बहुत अच्छे है और जहाँ हम रहते हैं वहां इन शब्दों का कोई संबंध नहीं वो जहाँ हम रहते हैं वो मन से ऊपर कल कभी जाता नहीं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 स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य की बातें करता है तो गरीब आदमी धन की बात करता है और कोई आदमी धन तो की बात करे तो समझ लेना कि गरीब है चाहे कितनी धन हो उसके पास धनी आदमी क्यों धन की बात करे जो हमारे पास नहीं होता उसके हम बात करते हैं और जो हमारे पास होता है उसको हम छिपाते हैं जो हम है उसको तो हम छिपाए हुए हैं और जो हम नहीं है उसकी किताबों में से बातें पढ़ ली कि आत्मा है और आत्मा की परछाई नहीं और आत्मा का नहीं तो आत्मा है तो उसका मतलब क्या है आपका या किसी का मतलब तो इस तरह जो है और जो है वो बड़ा परछाई वाला ही खेल है बिल्कुल रिफ्लेक्शन का खेल हमारे सुख दुख बिल्कुल ही ऐसे अब हिंदुस्तान में एक चप्पीनाक की लड़की पैदा हो जाए वो दुखी रहेगी जिंदगी भर क्योंकि जो परछाई बनेगी वो असुंदर की बनेगी हर आंख की चीन में पैदा हो जाए वो दुखी नहीं रहेगी क्योंकि चपटी नाक सुंदर चप्टीनाक का चप्टीनाक से कोई दुख नहीं है और कल अगर हम भी तय कर ले चप्टीनाकर है और तय करने में कोई हर जाने की कोई कठिनाई नहीं क्यूँकी नाक का काम चप्टीनाक भी कर देती है और लंबी नाक भी कर देती असली काम काम का है वो जो काम हो रहा है भीतर से वो तो सिर्फ जैसे की मोटर गाड़ी के पीछे अगर समझो कि साइलेंसर लगा हुआ धुआं फेंकने का वो चपता है कि गोल है कोई तो मतलब नहीं वो धुआं फेंकने का काम करता है नाक केवल के मार्ग से, नहीं, पैसे से नहीं। पैसे चपती है की लंबी इससे कोई मतलब नहीं काम पूरा हो जाता है तो चाहे तो ना को सुंदर मान सकते हैं चाहे तो लंबी नाक कोई ये मानता है सिर्फ और लम्बे दिन तक मानते रहे तो आदमी भूल जाता है की जो हम मान रहे हैं वो तो कोई मतलब मगर जहाँ ऐसी मान्यता है वहाँ रिफ्लेक्शन दूसरा बनता है चप्टीनाक को आदमी क्रूफ हो गया। अब वो 24 घंटे नाक के लिए कॉन्सियस रहेगा सब उपाय करेगा कि तो उसकी नाक का आपका ध्यान न चला जाए उसकी और क्या मतलब क्या है समझ लो एक चप्टीनाक का आदमी एक जंगल में जहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है। क्या कभी वो अपनी चप्टी के लिए दुखी होगा क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं बनता कोई परछाई नहीं बनती तो परछाइन कर देती है राहुल पहली दफा रूस गए राहुल के हाथ बहुत खूबसूरत थे मुलायम तो थे कभी कुछ काम नहीं क्या? उनके हाथ मुलायम खूबसूरत हो जाएंगे इसमें कोई कठिनाई नहीं, नहीं तो जो भी उनका हाथ देखता था वही कहता था बहुत बढ़िया बिल्कुल स्त्री स्त्री था सुंदर कोमल हाथ रूस गए पहले आदमी ने जिसने स्टेशन पर तो स्वागत किया उसने हाथ मिला के खींच लिया और उसने कहा कि आप अपना हाथ संभाल के रखना जिससे भी मिलाएंगे वही आपको नफरत करेगा क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे हाथ को हम मुफ्त खोर का हाथ मानते हैं इसमें गट्टे नहीं है मजदूर के आपने कभी कुछ किया नहीं मुफ्त खोर पर राहुल ने कहा कि थोड़ी मुश्किल होगी और राहुल ने कहा कि फिर पूरे रूस में मैं हमेशा सचेत रहा की किसी से हाथ मिलाऊ तो बस मन ऐसा लगे की और जैसे हाथ मिलाया दूसरे आदमी के हाथ से असर बदला सॉरून समझा कि आदमी मुफ्त खोर अभी, जीजो, जीजो अभी हमको ख्याल में नहीं आया सुंदर हाथ से हाथ मिलाने में अच्छा लगना चाहिए लेकिन वो जो हाथ में तस्वीर बनती है अगर वो तय कर लेती है हम सब परछाई में जी रहे हैं बहुत बहुत तरह से परछाई के इस परछाई के लिए बात कर रहा हूँ तो परछाई के मेरी तो पूरी चेष्टा यही है कि मेरी बात सोचनी चाहिए गलत लगे फेंक देना चाहिए ठीक लगे उपयोग कर लेना चाहिए मेरा मतलब आप नहीं उथल पुथल नहीं हुई है आपका मस्तिष्क बड़ा ठोस है मजबूत है उथल पुथल होती तो आप संदेह से भरे हुए आते आप तो उत्तर से भरे हुए आए उथल तो पुथल नहीं हुई उथल पुथल बड़ी और चीज है आप मेरी बात सुन रहे हैं ना आप तो उत्तर लेके आए उथल पुथल कहाँ हुई है उदय गुन थोड़ी बहुत भी हुई है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 वो लोग ईश्वर को सीमित बना देते हैं इसलिए जो जानते हैं वो कहते हैं ईश्वर ना तो है और ना ना है उसको सीमा से बाहर डालने के लिए जरूरी हो जाता है कि ना है भी उसमें जोड़ दिया जाए समझ ले इस कमरे में अगर ये कमरा है तो इसकी दीवारें होंगी नहीं तो ये कमरा नहीं हो सकता अगर ये कमरा नहीं है तब तो दीवानों का कोई सवाल नहीं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 ना तो आप अंधकार को जला सकते हैं और ना बुझा सकते हैं समझ समझने की कोशिश करिए पहले आप प्रकाश को ला सकते ले जा सकते हैं अंधकार को ना आप ला सकते हैं ना ले जा सकते अगर इस कमरे में हम कहें कि मित्रों जाओ थोड़ा अंधकार ले आओ तो आप कहेंगे हम असमर्थ लेकिन आप आपसे कहेंगे जाओ थोड़ा प्रकाश ले आओ आप कहेंगे हम अभी ले आते प्रकाश चूंकि सीमित है आप उठा के ले आते हैं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 अगर आप कुछ भी कर सकते है उसके समक्ष समझ तो आप उससे ज्यादा बड़े हो गए ये तो प्रतीक की बात है इसको पागलों की तरह नहीं पकड़ लेना चाहिए तो सब बड़े मुश्किल में डाल देते जब मैंने रात को कहा अगर आपने सुना हो तो, तो सिर्फ प्रतीक की बात है जो आदमी कहता है परमात्मा प्रकाश है वो भी एक प्रतीक का उपयोग कर रहा है समझ तो न पूरी बात समझ तो नहीं पूरी बात इसलिए मैंने कहा की समझना बहुत मुश्किल होगा जब मैं बोल रहा हूँ तब आपकी खोपड़ी में कुछ जोर ऐसी चलता रहेगा तो फिर मेरी बात आप तक पहुंचेगी और मैं ये कह नहीं रहा हूं कि मेरी बात से राजी हो जाए इसलिए डर कुछ है नहीं आहा। मेरी बात गलत लगे उसे बिल्कुल कचरे में फेंक के अपना घर चले गए मैं न किसी को अनुयायी बनाता न किसी संप्रदाय में दीक्षा देता न कोई न कोई मेरा किसी से संबंध मेरी बात मैंने कह दी आपने सुन ली बड़ी कृपा है बात तो मुझे इससे ज्यादा कोई आग्रह नहीं अगर गलत हो तो मेरी कोई जिद नहीं है कोई सही मानना ही चाहिए ये जो मैंने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 प्रकाश की प्रत्येक किरण आपके ऊपर एक तनाव पैदा करती इसलिए है इसलिए सुबह आप जगते प्रकाश के साथ सारा जगत जगता है अंधकार हो गया सारा जगत सो जाता है अंधकार एक गहरी निद्रा में विश्राम प्रकाश एक गहरे जीवन में सतत हलचल प्रकाश से एक हलचल एक मूवमेंट अंधकार नो मूवमेंट अगति निद्रा है हो जाना विलीन हो जाना परमात्मा को समझना हो तो परमात्मा एक हलचल कम है एक अगत्य एक विश्राम ज्यादा है ये सब प्रतीक की बात है किसी को दिक्कत होती है वो ना कहे अंधकार उससे कोई झगड़ा नहीं है ये सब समझने की बात कि परमात्मा की तरफ हम जो इशारे डाल रहे हैं वो हम क्या इशारे डाल रहे हैं फिर मैं कहता हूँ कि जीवन आज है कल नहीं था आप आज है कल नहीं थे कल नहीं होंगे पृथ्वी पर जीवन है अनंत अनंत तारा उपग्रह उन पर कोई जीवन नहीं इस पृथ्वी पर भी कोई दस लाख बीस लाख वर्ष पहले जीवन नहीं था कल ये हो सकता है पृथ्वी फिर फूक जाए फिर जीवन ना हो आज अनंत अनंत ताराओं पर उपग्रहों पर कोई जीवन नहीं जीवन एक झलक है लेकिन जीवन का ना होना एक शाश्वत क्रम है उसमें कभी जीवन झलकता है सिर्फ हो जाता है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 वो जो रहस्यपूर्ण जहाँ सब खोया जहाँ कुछ साफ नहीं है जहाँ सब धुंधला होता चला गया प्रकाश में सब साफ अंधेरे में सब खोया है। परमात्मा सबसे बड़ी मिस्ट्री सबसे बड़ा रहस्य निश्चित ही वो रहस्य बिल्कुल अंधेरे में उदाहरण के लिए जो मैंने कहा कि वृक्ष की जड़ें वे नीचे अंधेरे में काम करते हैं आप खाना खाते खाना तो आप रोशनी में खाते खाना आप खाते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 बहुत मुश्किल पड़ेगा राजी होना आपका ख्याल क्या है नहीं नहीं आदान प्रदान बिल्कुल नहीं है या तो मैं लेने को राजी हूँ या देने को आदान प्रदान होता ही नहीं मेरी ना। है ना ना? मैं आप बात नहीं रहे मेरी बात नहीं मैं तो आदान के लिए राजी हूँ अगर आप देना चाहते हैं बिल्कुल राजी हूँ फिर मैं मौन बैठ के समझने की कोशिश करूँ समझाने की फिक्र छोड़ दूँ मेरी बात सुनते ना आप एक काम ही मुझे करने दें और या फिर एक काम आप करें दोनों काम एक साथ चले आदान प्रदान तो इधर मेरी आप हाँ इसलिए तो दुनिया की ये हालत इसलिए ये हालत यानी आदान प्रदान अगर एक साथ चलते हैं तो उसका परिणाम ये होता है एक गाड़ी वहां से इधर को चलती है एक गाड़ी यहाँ से वहां को चलती कहीं क्राफिंग होता है लेकिन मिलना नहीं होता कोई नहीं सर मैं तो बाकी हमेशा मुझे इसमें कोई सुख ही नहीं है कि मैं आपको समझाऊं मुझे समझने में भी इससे भी ज्यादा सुख है वो तो कभी भी आ जाए बैठ जाए घंटे भर मैं सुनूंगा आपकी बात समझूंगा लेकिन फिर उस वक्त मैं नहीं समझाऊंगा फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है पर नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं होता आपके जीवन के लिए विवेचन की कोई जरूरत नहीं मैंने आपकी बात सुन ली मेरे काम की होगी पकड़ लूंगा नहीं होगी नहीं पकड़ लूंगा बात खत्म हो जाती विवेचन का कहा सवाल है विवेचन तो कई जन्मों के बाद आखिर में भगवान के सामने करना चाहिए उसके पहले कोई मतलब नहीं।, नहीं।, नहीं? नहीं वो तो सुबह आप थे नहीं नहीं सुबह किताब जरा रिकॉर्ड है पूरी सुनने अभी कोई भी सुना देगा इस बाबत की पूरी बात की। पूरी तीन दिन की बात सुनने फिर कुछ भी ख्याल मुझे बताने का हो जो भी पूरा जाए दो चार दिन आपकी सुन हुआ बैठ और मैं आपसे कहता हूं कि मैं जितना बोल के आपको नहीं समझा सकता उतना आपकी सुन के मैं आपको समझा सकूंगा आपका पूरा, पूरा निकल जाए तो बड़ी आसानी बहुत आसान सर बड़ा मुश्किल निकलने दीजिए नहीं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 और कुछ जो और दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो मानसिक सिद्धियों की है और उनका भी अध्यात्मा से कोई संबंध नहीं अगर आपको टेलीपैथी साधन है बुलेटिज्म साधन है और कुछ साधना है तो भी वो उपयोगी है लेकिन उनका भी अध्यात्मा से कोई संबंध नहीं मौलिक अध्यात्म का तो जो मैं कह रहा हूं वही बात है और वो सब कर ले तो भी आखिर में यही न करने को उतरना पड़ेगा इस अर्थ में फिजूल की बात इस अर्थ में जैसे एक आदमी कॉलेज में पढ़ने जाता है और मैं कहता हूँ कि अध्यात्म के लिए कॉलेज में पढ़ना बिल्कुल फिजूल है। वो आदमी कहे तो कॉलेज में पढ़ना फिजूल है क्या तो मैं तो कहूँगा कि नहीं कॉलेज में पढ़ने के दूसरे अर्थ तो दूसरे उपयोग अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो कॉलेज में पढ़ो लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर बनने से कोई अध्यात्म का वास्ता नहीं वो तुम बिना डॉक्टर इंजीनियर बने भी बन सकते हो और डॉक्टर और इंजीनियर बनके भी नहीं बन सकते उसका कोई वास्ता नहीं तो जब मैं कहता हूँ कि कोई भी विधि कोई भी योग अध्यात्म के लिए व्यर्थ है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि योग व्यर्थ है मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यात्म के लिए वो कंडीशन ख्याल में रखने चाहिए नहीं तो मुश्किल हो जाए हाँ उसके दूसरे उपयोग है इसको बहुत उसको यही बताया गया हाँ हाँ बिल्कुल ही बताया गया बिल्कुल ही बताया गया और उसकी गड़बड़ी हुई है कि गड़बड़ी हुई है जिस देश में सबसे ज्यादा योग की चर्चा है उस देश में अध्यात्म कहा है और कितने आसन और कितने योगासन चलते हैं और जब चलता है लेकिन अध्यात्म का है इन सबका भी अध्यात्म से कोई संबंध नहीं जरा भी नहीं जरा भी नहीं बल्कि कई अर्थों में बात अच्छे क्योंकि आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाती बाधा किस लिए है जैसे कि मैं जा रहा हूँ मुझे सीधे उदयपुर के स्टेशन पहुंचना बीच में कई रास्ते निकलते जो बाजार में जाते कोई प्रदर्शनी में जाता है कोई सिनेमाग्रह में जाता है वो अलग अलग चले जाते हैं और जब मैं सिनेमा गृह की तरफ जाता हूँ तब स्टेशन के मार्ग में बाधा पड़ती तो क्यूँकी सिनेमा अटका आएगा आखिर मुझे सीधे जाना है तो सिनेमा के सामने सिनेमत खा कर तुम्हें निकलना चाहिए तो मैं भी स्टेशन जा रहा हूँ मैं नहीं आता था हालांकि ये सब रास्ते में पड़ते और बगल में कट जाते अब जैसे राम मूर्ति जैसा आदमी है पहलवान है जितने राममू राम मूर्ति राम के शरीर में जो तत्व है वो हम सबके शरीर में है और हमने से कोई भी राम मूर्ति बनना चाहे तो प्रयास करने से बन सकता है कोई बाधा नहीं लेकिन राम मूर्ति इतनी श्रम करके जब शरीर को बनाता है तो हम चकित हो जाते हैं चमत्कृत हो जाते कार निकल जाती छाटी पर तो उसे पता ना चले पत्थर तोड़ उसकी छाती को उसको चोटना है पीछे से कार को पकड़ तो लेकिन लेकिन काम करने से अध्यात्म का संबंध नहीं कोई कहेगा राम मूर्ति बनना पड़ेगा तब अध्यात्म में जा सकोगे तो बड़ा मुश्किल में राम मूर्ति से कोई लेना देना नहीं यानी इसका मतलब हुआ की शरीर है शरीर में दो रास्ते एक शरीर को पार करके मन की तरफ जाता है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 एक रास्ता आत्मा से और आत्मा की गहरी मिस्टी में जाता, है यानी वर्टिकल रास्ते है और होरिजेंटल रास्ते तो राम मूर्ति होरिजेंटल जा रहा शरीर में तो वो शरीर के सारे रहो को खोज जा सकता है और हो सकता है आगे आने वाले खोजी जी राम मूर्ति को शिक्षक करके और भी खोज लाए शरीर खुद एक अनंतता है उसमें बड़े रहस्य भरे जो हम पता भी ना हो अभी बिल्कुल पता न तो हथियो शरीर में घुस जाता है सीधा तो जम्मो जम्मू तक आप जा सकते हो अद्भुत रहस्य अनुभव करेंगे अद्भुत शक्तियां पालेंगे लेकिन अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं शरीर के ही रहस्य लंबी उम्र हो जाएगी लोह काया हो जाएगी क्या हो जाए वो सब हो सकता है उससे कोई लेना देना नहीं वर्षो तक मृत्यु भी टाली जा सकती है वो सब हो है इसका कोई प्रयोजन नहीं जहाँ तक ऊपर प्रवेश के लिए तो सामान्य स्वस्थ शरीर पड़े आसो स्नेत में गहरे जाने की कोई जरूरत नहीं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 हो सकता है अधिक कार चलाने वालों ने भीतर झांक के बिना देखा हो कि कार में होता क्या है या आप उनसे पूछे की कार कैसे चली जाती है वो न बता वो क्या हम इतना जानते हैं हम पैर दबाते तो हमें कुछ पता नहीं फिर जो आदमी शरीर से मन पे जाता है तो मन में भी होरिजेंटल रास्ता है अगर मन में होरिजेंटल चले जाए तो सिद्धियां है, हैं ईर्दियाँ हैं उन सबकी दुनिया चमत्कार है वो सारी दुनिया क्या नहीं किया जा सकता वो सब होता हुआ वह मालूम पड़ेगा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 लेकिन जो आत्मा में और सीधे गए उनको परमात्मा मिल गया इसलिए जो लोग जैसे मैं कहूँ जैसे जैन हैं वो तो आत्मा में सीधे चले गए इसलिए परमात्मा उनके धारणा में नहीं आता खुद कारण इतना वो तो ऐसा वर्टिकल नहीं गया आत्मा के और ऊपर नहीं गए आत्मा के भीतर चले गए वहां कहीं परमात्मा नहीं मिला उन मेरा परमात्मा नहीं है अभी पश्चिम का मनोविज्ञान है वो मन में सीधा चला गया वो कहता आत्मा नहीं पश्चिम की फिजियोलॉजी है मेडिकल साइंस वो शरीर में सीधी चली गई वो कहती हैं कहाँ का आत्मा कहाँ का मन कुछ नहीं सिर्फ शरीर है सब शरीर का मैकेनिज्म ये कलिजन है ना तो तो ये सारी मिस्ट्री है इसलिए सारी दिक्कत और मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उतनी बात कर रहा हूँ जिसमें वर्टिकल आप सीधे चले जाए जहा से आप है वहाँ से वहाँ चले जाए जहाँ पर हो इसके बीच में जो और रस्ते कटते हैं उनकी मैं बात ही नहीं कर लेकिन वो सब रस्ते है उन पर जाया जा सकता है जाने की साइन से इसलिए पतंजलि व्यर्थ नहीं है पश्चिम का विज्ञान व्यर्थ नहीं मनोविज्ञान व्यर्थ नहीं सब सार्थक है लेकिन सीधे जाने वाले के लिए सब उपद्रव क्योंकि तो वो आड़े गया कि आड़े भी जाने में इतना लंबा है कि शायद कभी ना लौटे या जन्म जन्म लग जाए न लौटे तो नाक सीधी रख के जाने की बात इसलिए बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूँ जिसमें नाक जरा भी इधर उधर न हो जाए वो कोई व्यर्थ ऐसा नहीं कराऊं इस दृष्टि से व्यर्थ सिनेमा की अपनी सार्थकता है अस्पताल की अपनी सार्थकता लेकिन जिसको स्टेशन जाना है वो सिनेमा को भी छोड़ता अस्पताल को भी छोड़ा स्टेशन की दृष्टि का बात एक तो ये है जब तक सन्यास लेने के लिए किसी से सलाह लेने का ख्याल उठे तब तक सन्यास मत लेना जब वो ऐसी भावदशा बन जाए कि सारी दुनिया कहे की मत लो और फिर भी लेना पड़े तभी लेना उसके पहले नहीं नहीं तो बहुत तकलीफ में पड़ोगे तकलीफ का मतलब ये हाँ क्योंकि तो जब हमारा मन किसी से पूछता है तो उसका मतलब है कि हम खुद बहुत साफ नहीं हैं तब तक हम पूछते हैं जो एंड एंड आई आई वर्क फॉर कैन मोर नो नो नो वो से मैं ये कह रहा हूँ hmm? की जब तक हमारे मन में कोई खुद स्थिति साफ नहीं होती तब तक गाइडेंस का ख्याल होता है गाइडेंस टू आस्क फॉर गाइडेंस मींस टू बी कन्फ्यूज मेरा मतलब समझी तू गाइडेंस के लिए जब भी हम कहीं पूछने जाते हैं, तो उसका मतलब हम कंफ्यूज थे हैं? और इसलिए दो तरह के सन्यासी हैं इस दुर्णिया में एक वो जिन्होंने किसी से मार्गदर्शन लेकर सन्यास ले लिया और एक वो जो सन्यासी है जो सन्यासी है उन्होंने कभी किसी से पूछे ही नहीं उनका तो मजा और है तो जिस दिन तुझे तो ऐसा लगे कि एक बात खत्म हो गई, सन्यासी होना ही मेरा आनंद है ठीक बात खत्म हो गई किसी से पूछना ही मत किसी से भी मत पूछना किसी से पूछा उसका मतलब ये है कि तू अभी भी कन्फ्यूज है की लेना की नहीं लेना और डिसीजन लेने में किसी का सहारा लेना फिर तुझे दोनों उत्तर मिलेंगे do, uh, process, so, हाँ हाँ इसीलिए yeah. तो इसलिए तुझे दोनों एडवाइस देने वाले मिलेंगे कोई कहेगा कि मतलब कोई कहेगा लोग, फिर भी तुझे आखिर में खुद डिसाइड करना पड़ेगा पर था फॉर तो और say, hey, दूसरी नहीं। बात हाँ और दूसरी बात ये चाल रखना की जैसे तुझे ये दिखाई पड़ता है कि संसारी लोग हैं तो वो तुझे दिखाई पड़ते हैं वैसे ही सन्यासियों को भी देख लेना तो उनकी क्या हालत है आमतौर ऐसी आदमी सोचता है कि शादी करने से कोई खास सुखी तो कोई दिखाई पड़ता नहीं है तो क्यों शादी कर like, समझ गया मैं तेरी बात समझ गया इसी तरह ये भी सोच लेना चाहिए कि सन्यास लेने से कौन कौन आनंदित दिखाई पड़ता है ये सब बातें तो ठीक है इन सब बातों ऐसी क्या मतलब है तेरे प्रॉब्लम का हाँ तो फिर तो तू तो कहीं भी देख हैपीनेस फिर क्या सवाल है लेने देने का फिर तो जहाँ भी हो देखो जब ये मामला है कि हमारे देखने का सवाल है तो फिर ये पूछने क्यों कि इस कमरे में बैठे उस कमरे में फिर तो जहाँ बैठ रहे वहीं बैठे रहें देखते रहे फिर तो नर्स रहे तो भी देख है से हो जाओ तो देखो फिर तो कोई झगड़े ही नहीं अगर देखने का ही मामला है तो झगड़े नहीं लेकिन इसका मामला नहीं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 तो बहुत अच्छा है तू तो ये कहती है कि हमें इसकी फिक्र नहीं है कि कौन क्या कहता है ये भी बहुत अच्छा है तब किसी तरह के गाइडेंस की फिक्र छोड़ और जैसा जीने में आए जियो एक ही बात ध्यान रखना कि संसारी से सन्यासी होना बहुत आसान है फिर सन्यासी से संसारी होना बहुत मुश्किल पड़ जाती है हाँ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 क्योंकि तो चुम्हारी कभी भी छोड़ सकते हो ये मुनि का धंधा कभी भी नहीं छोड़ सकते बड़ा मुश्किल मामला है सब पाथ एवोल्यूशन के हैं। कोई पाथ ऐसा नहीं है जो एवोल्यूशन करना हो एवोल्यूशन करना चाहिए तो कोई कि किसी भी पाथ से होती और इसलिए जिस पाथ पर ज्यादा ज्यादा फ्रीडम हो उस पर ही ज्यादा से ज्यादा एवोल्यूशन होती है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 तो बड़े मजे की बात है सन्यासी का तो मतलब है फ्रीडम सन्यासी का मतलब है से रहो जो ठीक लगे करो वो मत जी ना बंधो मत बिना बंधे काम नहीं चलता या तो कोई कहता है शादी करो इसमें बंद हो या कोई कहता है शादी ना करो तो सन्यास में बंद हो लेकिन गैर बंधे मत रहो कहीं ना कहीं बंद हो बीच में नहीं टिकने देंगे और हिस्ट्री को तो बिल्कुल नहीं टिकने देंगे तो पूरी की पूरी समाज की व्यवस्था पुरुष की बनाई हुई स्त्री की दुश्मन है पूरी व्यवस्था वो कहती गुलाम बनो या तो पत्नी बनो या साधवी बनो स्वतंत्र नहीं रहने और मेरा मतलब सन्यासी का मतलब होता है स्वतंत्र रहना स्वतंत्र रहो जब तक नर्स रहना नर्स रहो तो तुम्हें कुछ और बनना और बनो लेकिन किसी से दीक्षा में क्षमता लेना तो सब ले गमारी है की गवारी किसी से क्या दीक्षा लेनी है स्वतंत्रता की किसी से दिक्षा लेनी पड़ती की लेनी पड़ती तो स्वतंत्र रहो बस ठीक है खोजो अपना आनंद जहाँ तुम्हें मिले और किसी से डरो मत यही सन्यासी का मतलब होता है किसी से डरो मत अभी तुम सन्यास ले लोगी तो डरना पड़ेगा जिनसे ले उनसे डरना पड़ेगा जिस सोसाइटी के चक्कर में पड़ोगी उनसे डरना पड़ेगा वो कहेंगे ये खाओ ये पियो इस वक्त उठो इस वक्त हो यहाँ जाओ वहां मत जाओ मुश्किल हो जाएगी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 सबकी लिमिटेड है सब सबकी लिमिटेड है सब है, सन्यासी की भी लिमिटेड है तुम क्या समझती हो सन्यासी कोई फिक्र नहीं कर उसको भी सुबह शाम फिक्र करनी पड़ती है कहाँ से खाना मिलेगा कहाँ ठहरना मिलेगा तुम्हारा तो ज्यादा निश्चिंत है मेरी अपनी मान्यता ये है कि जो आदमी छह घंटे आठ घंटे मेहनत कर रहा है उसके बाकी घंटे तो मुक्त है सन्यासी चौबीस घंटे नौकर है और निपट गवार का नौकर जिन में कोई बुद्धि भी नहीं है उनका हम तो छह घंटे दफ्तर से लौटाए तो मुक्त तो हो फिर तुम्हें जो करना हो नाचना हो नाचो गाना हो गाओ जो करना हो करो तो नहीं कर सकती क्योंकि तो गर्चा देख रहे हैं क्या कर रही किससे बात कर रही किससे मिल रही कहा जा रही और अगर गड़बड़की तो खाना बंद इज्जत बंद सब मुश्किल कुल तो इतनी फिक्र करो की दो चार घंटे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 और वो जो कहते हैं कि सन्यासी हो जाओ उनका मतलब दूसरा है उनका मतलब की बंद हो मुक्त मत रहो हमसे बंध हो आज ढांचे में बंद हो बिल्कुल बुद्धूपन है तो कुछ मतलब में मुक्त रहो जिससे सीखना सीखो कोई हर जाने जल्दी क्या बंधने की क्यों जल्दी दे दे दे दे दे दे कुछ नहीं, कुछ भी करो मजे से मुक्त रह करो और तुम्हें लगे कि सन्यास होने में ज्यादा मुक्ति है तो सन्यासी हो जाओ मुझे कोई अड़चन नहीं किसी बात मुझे कोई मान मुझे तो कोई आखे कोई इसलिए कहे कि मुझे वैश्य होने में ज्यादा स्वतंत्रता में वो हो जा तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी खोज तुम्हारी जांच दिशा कोई तुम्हें बांधने वाला नहीं होना चाहिए तुम अपने मालिक को अपनी जिंदगी को बचो जो तुम्हें लगे वो करो मगर बंधन बंधा कहीं मिले और ये गुरु से बचना सब गुरु घूम रहे हैं इस तलाश में ये सन्यासी संन्यास होने वाली पहले खरी असली में हो गई जगह जाने दो सन्यासी और ये गुरु से बचना सब गुरु घूम रहे हैं इस तलाश में ये सन्यासी में होने वाली पहले सर असली में हो गई है जाने दो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 और मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं पीछे नहीं लौटूंगा और कल मैं नहीं जाना है कि सब ग़लत था इसलिए लौटना नहीं लौटना सब स्वतंत्र रखोगे कोई कहीं कोई बनने की जरूरत नहीं इस तंग विस्टांग देश की भी कोई जरूरत नहीं ये सवाल ही नहीं है ना ये सवाल ही नहीं ये सब हो सकता है आज तुम जिस रास्ते तो जाती हो कल पा सकते हो वो आगे जाता ही नहीं फिर तुम क्या करोगे फिर लौटे कसम खा कर उसी तो खड़ी रहोगी तो कॉम्प्लिकेशन से जो डरता है जो कॉम्प्लीकेशन से डरता है वो जिंदगी से डरता है उसको सुसाइड करने के सौ कॉम्प्लिकेशन से जो डरता है वो जिंदगी से ही डरता है उसको कुछ सबसे कभी नहीं मिलेगा तो आज बिल्कुल कॉम्प्लीकेशन बढ़ाओ अच्छी तरह से बड़ा बिल्कुल तभी तो जिंदगी का अनुभव होगा अनुभव नहीं होगा अगर एक स्त्री वेश्या हो के साथ भी हो तो मैं जानता हूँ जो वो जानेगी वो वो लड़की कभी भी नहीं जान सकती जो की कभी प्रेम में नहीं गई बुरे से बुरे रास्ते पे गया हुआ आदमी भी जब अच्छे अच्छे रास्ते पे जाता है तो उसका जो जानना है वो रिच होता है समृक होता उसकी जिंदगी और गहरी होती है कॉम्प्लिकेशंस तो गहरा करते हैं इससे डरना है क्या और कॉम्प्लिकेशंस से डरना है तो दरवाजा बंद करके अपने तो बैठ जाओ मर जाओ सुसाइडल है मत सोचो जैसे तुम्हें ठीक लगे मत सब करो ये भी तो सब सोच रहे हैं नोच रहे मत सोचो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं�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 महात्माओं को तो परमात्मा मिलते नहीं चंद्रेस्टी जिताब ने कभी किसी महात्मा को परमात्मा ने कहा पापी को भी मिल जाए लेकिन पंडितों को नहीं मिलता फिर बात नहीं है ना